शिवपुराण ऋग्वेद संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जब देवर्षीकरण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त धारागृह में सखियों से घिरी हुई भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएँ कर रही थी प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा देखकर वे अपने हितकारिणी प्राण प्यारी श्रेष्ठ सखी विजया से बोली मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राणप्रिय विजय जल्दी जाकर पूछ तो आ ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया तुरंत उनके पास गई और उसने यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं विद्या का यह प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बताया दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञोत्सव आदि का सारा वृत्तांत कहा वह सब सुनकर विदया बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आई और चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वह सब उसने कर सुनाया उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है यह बहुत सोचने विचारने पर भी उनकी समझ में नहीं आया तब उन्होंने पार्षदों से घिरे अपने स्वामी भगवान शिव के पास आकर भगवान शंकर से पूछा सती बोली प्रभो मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा उसमें सब देवर्षि एकत्र हो रहे हैं देव देवेश्वर पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही है इस विषय में जो बात हो वह सब बताइए महादेव सुहदों का यह धर्म है कि वे सुहदों के साथ मिले जुले यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है अतः प्रभो मेरे स्वामी आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए सती की यह बात भगवान महेश्वर जिनका हृदय दक्ष के बागबाणों से घायल हो चुका था मधुरवाणी में बोले देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमान अभिमानी मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वे वहाँ अनादर पाते हैं जो मृत्यु से भी बढ़ कष्टदायक है अतः प्रिय तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ हमें बुलाया नहीं गया है यह मैंने सच्ची बात कही है महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर रोषपूर्वक बोली शंभो आप सबके ईश्वर हैं जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है उन्हें आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है प्रभो उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है वह सब मैं जानना चाहती हूँ साथ ही वहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवर्षियों के मनोभाव का भी मैं पता लगाना चाहती हूँ अतः प्रभो मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ नाथ महेश्वर आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दे, दे देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वज्ञ सर्वदृष्टा सृष्टिकर्ता एवं कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोले शिव ने कहा उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवश्य जाने के लिए हो गई है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ यह नंदी वृषभ सुसज्जित है तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ ले सागर इस पर सवार हो बहुसंख्यक प्रमथगणों के साथ यात्रा करो प्रिय इस विभूषित वृषभ रूप पर आरूढ़ हो रुद्ध के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिता के घर की ओर चली परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण तथा तो परम उज्ज्वल छत्र चामर आदि महाराजोचित उपचार दिए भगवान शिव की आज्ञा से साठ हजार रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए उस समय महायज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब और महान उत्साह होने लगा महादेव जी के गणों ने शिव प्रिया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया वे सभी गण कौतूहलपूर्ण कार्य करते तथा सती और शिव के यश को गाने गाने लगे शिव के प्रिय और महान वीर प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी भारी शोभा हो रही थी उस समय जो सुखद जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ उससे तीनों लोग गूँज उठे